a uh -huh. संख्या एक सौ सात के बाद जो मो पर प्रसन्न सुख राशी जानी सत्य मोईन नि जिदासी तौ प्रभु हर ज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि ना सुसुभवन सुर तरु तरह होयी सही की दरिद्र जनित दुख सोयी शशि भूषण यस हृदय रघुनाथ मम मति भ्रम भारी प्रभुजे मुनि मुनि परमारतवादी कहहीं राम ब्रह्मा राम कहूँ ब्रह्म नादि शेष शारदा वेद पुराण सकल करहीं रघुपति गुण गाना सकल रघुपति गुणगाना तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जबुवन अंगाराती राम सूयदनपति सुत सूयीय गुन अलख गति कोई जौ नृपतरई तो ब्रह्म किमी नारी मति भोरी जो तो ना नारी मति भोरी देखी चरित महिमा मोरी महिमा सुनक्रमित बुद्धयति राम चंद्र की राी की बोलो भाई की जय जय सब संतन अब स्मरण करें कैलाश पर्वत बट वटवृक्ष के, के नीचे भगवान शंकर जी विराजमान हैं पार्वती जी उनके पास पहुँचे और अवसर समझ करके अब उनके मन में आया कि भगवान की कथाएं इनसे सुननी चाहिए जो समस्त लोग के कल्याणकारी है इसलिए फिर उन्होंने भगवान शंकर जी की महिमा बोली उनकी वंदना की उनकी महिमा बोली उसी में कह रहे हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुखरासी के हे सुखरास भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो जानी सत्य मोहि नि जासी और आप हमको अपना वास्तव में दासी समझते हैं तो, तो प्रभु हर मूर्जाना तो हे भगवान हमारे अज्ञान का हरण करो ये उनके पार्वती जी का जो है ये संक्षेप में आने का प्रयोजन सो उन्होंने इस प्रकार से कह दिया आगे इसी का विस्तार करते हैं एक तो ये कि भगवान शंकर जी की जब उन्होंने वंदना की तो ये बताया कि आप जो है वह सर्वज्ञ हैं और विश्वनाथ हैं तीनों लोग में सब लोग आपकी जो है वंदना करते हैं आपकी शान में हैं आपका नाम कल्प्रक्ष के समान है ये सब भगवान शंकर जी की महिमा उनको स्मरण आई वैसी उन्होंने बोली उनको उन्हों। तो शंकर जी से पूज्य भाव रख करके उनसे प्रश्न किया प्रश्न करते समय जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसको पहले ज्ञानमान बुद्धिमान सर्वज्ञ समझ करके तब प्रश्न किया जाता है और अगर ऐसे नहीं तो फिर दूसरे प्रश्न करने के कारण हो जाते हैं परीक्षा करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं देखें कितना जानता है क्या उत्तर देता है अमृत तो जानते हैं ये क्या जानता है ऐसे करके जो ये है अपमानजनक प्रश्न भी होते हैं इस प्रकार के तो शास्त्रों में इस प्रकार का कहना है संतों की परंपरा भी है कि जहाँ सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने वाले की सत्यनिष्ठा होती है वहां तो उनके उत्तर दिए जाते हैं और जहाँ अन्य किसी भाव से प्रश्न किए जाते हैं वहां उनका उत्तर नहीं मिलता साधु संत लोग उनकी उपेक्षा करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों की कभी कभी जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है उसी की बात का समर्थन कर देते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारी भी बात ठीक है ऐसे उसको बोल दिया अभी कोई झूठ बोल दिया अब झूठ बोल दिया, बोल दिया सत्य बोल दिया बात यह है कि जो जिसको अभिमान है बहुत प्रश्न करता वाले को तो उसको और कुछ कहो भी तो उसके अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा भी नहीं अभिमानी व्यक्ति नाना प्रकार के विचार लेकर के प्रश्न करते हैं और उनको कोई भी उत्तर दिया जाए शास्त्र का प्रमाण भी रख दिया जाए तर्क भी रख दिया जाए लेकिन अभिमानी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता हर बात का खंडन करने के लिए व्यक्ति के पास शब्द हैं चाहे जितनी अच्छी बात कहो जितना ज्ञान की बात करो तो भी खंडन कर दो अगर कह देखो वेदों का ये प्रमाण है वेद स्वयं प्रमाण है वो ऐसा कहते हैं अरे कहा वेद तो गलत कहते हैं वेद भी क्या रखा होगा खुद तो पुरानी होता है देव आप क्या कर लोग उसका ऐसे करके अहंकारी व्यक्ति जो वो उसके प्रश्नों को उत्तर देना व्यर्थ है इसलिए कह दिया भाई जो तुम कहो वो ठीक है पार्वती जी, जी जो है इस प्रकार से नहीं उनको भगवान शंकर जी की महिमा को समझ करके इसीलिए अपनी सत्य निष्ठा व्यक्त करते हैं कि हम वास्तव में जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सच्चे हृदय से प्रश्न पूछ रहे हैं और आप हमारे प्रश्न के देने के अधिकारी भी हैं बता भी सकते हैं अब आप देखेंगे मुख्य प्रश्न क्या है जैसे गीता का जो है वो प्रसंग मुख्य प्रसंग जो गीता का है अर्जुन को विषाद हो गया भगवान ने उपदेश दिया अंत में अर्जुन का विषाद अठारवी अध्याय में दूर हो गया बस अब भगवान उत्तर देने वाले भगवान अगर स्वयं विषाद से परिपूर्ण हो तो उत्तर क्या दें तो भगवान तो कृष्ण जो है वो उस युद्ध के बीच में भी अर्जुन की समस्या के बीच में प्रासन्य भारत आने हस्ते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं माने वो सदा प्रसन्न रू गई है जब कोई प्रसन्न स्वयं अपने अंतरतम से प्रसन्न होगा तो ही वो दूसरे के दुख को भी दूर कर सकता है लेकिन एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति से प्रश्न पूछे तो दुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति को दुख की ही शिक्षा देगा कह के हाँ दुख की बहुत बात है हम भी तुम्हारे दुख से दुखी है तुम भी दुखी और हम भी दुखी हुँ? और क्या एक जो सुखी व्यक्ति हो वही व्यक्ति दूसरे दुख के दूर को दूर कर सकता है और बता सकता है कि भाई यह दुख तुम्हारा दूर ऐसे दूर हो सकता है या दुख में तुम्हारे होने का जो कारण वो है वो व्यर्थ है ज्ञान से दुख दूर हो सकता है तो शंकर जी जो है ये यह है यहाँ पर कहते हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि आप सुख राशि हो सुख राशि मैंने आनंद सिंधु हो जैसे भगवान राम आनंद सिंधु है ऐसे भगवान शंकर जी भी आनंद सिंधु हैं पर परमात्मा परमात्मा है इसलिए उसी भाव से उनसे पूछती कि आप तो आनंद सिंधु हो लेकिन हम उनको याद है पिछले दिन की कथा कि कितना दुख हुआ था सती को तो उसके दुख के कारण से अपने दुखों को तो समझती है कि हम दुखी हैं दुख से छुटकारा हमारा नहीं है लेकिन भगवान शंकर जी जो है वो हो उनको रंच मात्र दुख नहीं है वो आनंद सिंधु है तो जानी जानिए सत्य दासी और कहते हैं कि हमें अपनी दासी समझ करके आप जो है हमारा समाधान करें अधीनता स्वीकार की मैंने उनके जो है सिर पर सवार होकर के प्रश्न नहीं पूछती उनसे दासी भाव से चरणों में बैठ करके विनम्रता से प्रश्न पूछती इसलिए कहते हैं हम आपकी दासी हैं आप हमारी कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे शंकाओं का समाधान करें दुख दूर करें ये कहते हैं तो प्रभु हरहुमोर अज्ञाना हे प्रभु हमारे अज्ञान को दूर करो पार्वती जी को समझ में आता है कि अज्ञान है लेकिन यहाँ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पार्वती जी जैसे देवी को जो परमात्मा स्वरूप हैं, उनको भी अज्ञान हो गया ऐसे नहीं कथा के लिए प्रसंग चलता है तो ये कहते हैं कि तो, देखो वो मानो उनको मानो उनको अज्ञान है इसलिए जैसे अन्य लोग जो जिज्ञास व्यक्ति हों उनको अपने अज्ञान को समझ करके प्रश्न करना चाहिए दूसरी बात यह है कि बिना प्रश्न किए बिना समाधान किए दुख दूर नहीं होते कोई व्यक्ति दुखी, दुखी बना रहे तो वो दुखी बना ही रहेगा दुखी दुख को दूर करने के लिए किसी प्रसन्न व्यक्ति को उसके पास जाकर के जो कि सदा प्रसन्न दिखाई देता हो उससे पूछना चाहिए कि भाई आपके बात क्या है क्यों सदा आप प्रसन्न रहते हो आपको कोई समस्या क्यों नहीं दिखाई देती आपको चिंता भय क्यों नहीं होता आप सदा प्रसन्न क्यों रहते हो पूछना चाहिए उससे तो फिर वो अपने जैसा उसका अनुभव होगा उस प्रकार से बताएगा छांदों के उपनिषद में देखते हैं कि नारद जी सनत कुमारों के पास जाते हैं और किस लिए जाते हैं नारद जी अपने आप में देखते हैं कि हमको दुखद भी होता है बहुत कुछ पढ़ा लिखा बहुत कुछ जाना बहुत कुछ सीखा लेकिन दुख अब भी होता और उन्होंने देखा कि कहीं आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख ना होता हो तो उनको अपने भाई सनत कुमारों को दिखाई दिया कि ये सदा प्रसन्न रहते हैं इनको कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं तो उनके पास गए उनसे कहा कि भगवान आप सदा प्रसन्न रहते हो हमारे ऊपर कृपा करो हमें अभी दुख होता है दुख कैसे दूर हो तो त कुमार ने बताया कि जो दृष्टिकोण जीवन का है कैसे विचार करना चाहिए कैसे समझना चाहिए अपनी बुद्धि को कैसे बनाना चाहिए तब दूर दूर होते हैं ये दुखों का हेतु असल में जो है वो संसार संसार में सभी लोग लगभग एक आध कोई छोड़कर के जिसको की शास्त्र का ज्ञान हो उसकी बात नहीं कहते बाकी संसार में सभी लोग यही समझते हैं कि दुखों का हमारे दुख का कारण ये सारी दुनिया है आसपास जितने व्यक्ति हैं वस्तुएं हैं घटनाएं हैं ये सब हमारे दुश्मन हैं हमारे पीड़ा पहुंचाने वाले हैं खा जाने वाले हैं हमको पीड़ा दुख देने वाले हैं ऐसी समझ करके व्यक्ति दुखी होता रहता और उनसे झगड़ा भी करता रहता संघर्ष भी करता रहता इससे ज्यादा मंद बुद्धि का लक्षण कोई शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो है व्यक्ति की यहीं से जो अपने दुख का कारण अपने बाहर कहीं अन्यत्र समझता है दुख का कारण व्यक्ति स्वयं है अपने आप ही उसके भीतर दुख भरा हुआ है वही उसके भीतर निकलता रहता है लेकिन बस इतनी बात जो है वो शास्त्र सब चाहे रामायण बोलती रहे गीता बोलते रहे सत बोलते रहे और उन शास्त्रों को पढ़ते भी रहे तो भी ये चित्र में बात नहीं बैठती कि समस्त दुखों का कारण हम स्वयं हैं जहां लिखा होगा सो भी पढ़ लेंगे उसके बाद में मानेंगे अरे लिखने को तो ऐसे लिखा ही रहता है बुद्ध के पीछे चाहे बोलें भी न तो भी अपने ऊपरी मन से इस प्रकार से बोल लेंगे न कहीं किसी से कहें तो भी भीतर भीतर कह रहे हैं अरे ये तो ऐसे ही लिखा रहता है दुख देने वाले तो सब आस पास दुनिया में है वही तो दुख देते हैं इस प्रकार से मानकर के व्यक्ति जो है वो अपनी जो धारणा है उसके ऊपर टिका अटल बैठा रहता है और जब तक ये समस्या हटती नहीं व्यक्ति की बुद्धि से और ये नहीं सोचता कि शास्त्र बार बार ऐसा क्यों कहते हैं जरा हमें विचार करना चाहिए हमारे दुखों के कारण हमारे भीतर कैसे है तब तक उसके दुख दूर भी नहीं हो सकते दुनिया में ऐसा कोई साधन और है भी नहीं कि किसी के दुखों को दूर कर दे कोई समझता अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो दुख दूर हो जाए तो वैसा वैसा हो जाए तो भी ऐसा लगे कि मानो अब दुख दूर हो गए लेकिन फिर दुनिया में तो और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसके विपरीत होंगे वो दुख देंगे कोई कई बात हो दुनिया में तो कहते चलो ये बात ऐसी से ऐसे कर दो तो हो गई ठीक अब आनंद सिंधु हो गए अब आप कोई दुख नहीं होगा लेकिन ऐसी का एक ही बात से थोड़े होता है जाने कितने व्यक्ति हैं कितनी घटनाएं हैं एक व्यक्ति मान लो कोई किसी का विरोध ना भी करे चाहे जितना मूर्ख व्यक्ति हो तो भी उसकी प्रशंसा कर दे बाबा आपके जैसा ज्ञानवान कौन है ऐसा बोल दे कोई तो एक व्यक्ति ने बोल दिया तो प्रसन्न हो गए कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है हमें तो बहुत अच्छा बोलता है तो लेकिन उसके एक आदमी के प्रसन्न कर देने से क्या होता है पचास ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम तुम को उसको क्या कर लेंगे किसके किसके मुंह ये संसार में इस प्रकार के जो है वो घटना ये सब सबके अनुभव में आता है सबके जीवन में लेकिन विचार नहीं करते ध्यान नहीं देते समस्त दुखों का कारण अपने अंदर है हमने ये बात जो है वो आज से पचास वर्ष पहले या 55 वर्ष पहले एक बात हमने पढ़ा और तब से रटे बैठे हुए हैं यू कैन कन्वर्ट प्लेजर इंटू पेन पेन इं टू प्लेजर बाय चेंजिंग योर मेंटल एटीट्यूड पचास वर्ष इस वाक्य को याद किए बैठे हुए अभी ये हाल की बात नहीं कि हमने कभी सेंटेंस अभी पढ़ा हो सारा जो सुख और दुख जो है अपने मेंटल एटीट्यूड की बात है हम अपने मन को किस प्रकार से कार्य करता है किस प्रकार से विचार करता है किस दृष्टि से देखता है उसी में सारा सुख दुख उसी में निहित एक दृष्टि से देखें तो हम समझ सकते हैं तो दृष्टि से माने बौद्धिक दृष्टि से विचारते समझें तो सब सुख ही सुख है दूसरे दृष्टि से देखें तो दुख का पारावार नहीं दुख ही दुख है अब जो मर्जी आए तो एटीट्यूड माइंड को बना लो मर्जी आए दुख बना लो मर्जी आए सुख बना लो <coughs> और फिर मर्जी काम न चले तो ऐसा कह दो कि भाई अब किसी में सत्वगुण है तो उसका ट एक प्रकार का है रजोगुण है तो दूसरे प्रकार का है अब बस अब ये सब बातें क्या आने लगे अब यही सब ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान क्या दुनिया में अगर यही समझ में आ जाए कि व्यक्ति की जैसी वासनाएं वैसी उसका एटीट्यूड जैसे एटीट्यूड वैसी प्रकार के हो तो, तो बस यही से ये ज्ञान का श्री गणेश हो गया ये और कौन सा दुनिया में चमत्कार है लोग वैसे चमत्कार ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाए चमत्कार है लेकिन ये चमत्कार कुछ नहीं है एक के बाद दूसरी आवश्यकता पड़ेगी दूसरे दूसरी जरूरत पड़ेगी अरे जब व्यक्ति की बुद्धि ही बदल जाए दृष्टिकोण ही जीवन का बदल जाए अज्ञान के स्थान में ज्ञान में बुद्धि आ जाए उसकी तो इससे बड़ा चमत्कार संसार में कोई नहीं और न कोई शास्त्र सिद्ध कर सकता है इससे बड़ा चमत्कार और न कहीं कोई कहीं हो भी सकता है कहीं संभव विचार के द्वारा भी इसीलिए प्रश्न आता तो प्रभु हरह मोर अज्ञाना तो मेरे अज्ञान का हरण करो बस अज्ञान कारणों हरण समझती है अज्ञान हरण हो तो हम हमारा भी दुख दूर हो जाए जैसे शंकर जी आनंद सिंधु हैं उसी प्रकार से हम भी आनंद सिंधु अपने आप को पावे और हमारा ज्ञान दूर हो जाए हम परमात्मा को समझें क्या है मुख्य प्रश्न यही है उसी का विस्तार वह आगे करते हैं कहते हैं कही रघुनाथ कथा विदाना अब इसके लिए बात को समझाने के लिए भगवान की नाना प्रकार की कथाएं हैं वो भी आप सुनाइए अब देखो कथा के साथ में और हरभु अज्ञान का क्या संबंध है सीधी सी बात भगवान की कथा केवल इसलिए है कि व्यक्ति का अज्ञान हरण हो कथा कोई मनोरंजन के लिए नहीं है कथा कोई ऐतिहासिक घटना कहने के लिए इतिहास हम जानते हैं कब क्या हुआ इतने मात्र के लिए कथा थोड़े भगवान भगवान की कथा तो तब तक सुने तब तक पढ़े तब तक समझने की कोशिश करे जब तक अज्ञान दूर न हो जाए भगवान की कथा का और कोई प्रयोजन दूसरा नहीं है वही पढ़ते पढ़ते कथा का अज्ञान मिट जाना चाहिए ज्ञान आ जाना चाहिए और ज्ञान आ जाने से क्या होगा सारे दुख दूर हो जाएंगे जब तक अज्ञान तभी दुग है तभी तक दुख है दुख दूर हो जाते हैं व्यक्ति अपने अंदर आनंद का अनुभव करने लगता तो फिर भला और क्या चाहिए किसी से पूछो जब तुम अपने अंदर आनंद सुंद प्राप्त कर रहे हो दुख रंच मात्र नहीं बताओ आप, आप क्या चाहिए तुम्हें तो तब तो क्या बता दे क्या चाहिए तृप्ति तो? हो गई कदम बात हो गई उसके बाद और कुछ चाहिए भी नहीं <coughs> इसलिए कथा को भी इस दृष्टि से यहां से तुलसीदास अनेक प्रकार से बात को समझाते रहते हैं इन सब बातों को यहां भी कहते हैं कथा की किस एटीट्यूड से कथा सुनो किस भाव से कथा को सुनो कि ये कथा हमारे अज्ञान को दूर करेगी और दुख को दूर करेगी चित्त को शांति विश्राम मिलेगा कथा जब समाप्त होती तब उस, उसके बाद में भी देखते हैं पार्वती जी भी कहती है कि हमारा शांति मिल गई हमको हमको प्रसन्नता हो गई गरुड़ भी कहते हैं कि हमारा दुख दूर हो गया संशय हमारे दूर हो गए चित्त को शांति प्राप्त हो गई सब जगह देखते हैं यहां कथा समाप्त होती है तो श्रोता लोगों के चित्त को विश्राम शांति मिलती है सुखानुभूति उनकी होती है तो कहते जावन श्रुतर तर हो पार्वती जी कहते हैं जिसका कि भवन सुरुतर के नीचे हो कल्प वृक्ष के नीचे जिसका भवन हो कि सही दरिद्र जनित दुख सोई और वो भी दरिद्रता का दुख सहन करे ये एक उदाहरण है उदाहरण के रूप में देखें मान लियो कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष जो है वो जो संपत्ति जितनी जिस प्रकार की मांगो सब वो मांगने मात्र से दे सकता है और वो कल्प वृक्ष किसी को उपलब्ध न हो तो तो बात को भाई कल्प वृक्ष उपलब्ध नहीं है कैसे हम उससे मांगे कैसे हमारी दरिद्रता दूर हो लेकिन कल्प वृक्ष के निकट पहुंच जाए और कल्प वृक्ष की छाया में नीचे खड़ा हो और वहां कोई इच्छा करे कल्प से कि हमें ये ये प्राप्त हो जाए अब वो वो कल्प देता भी चला जाए सब कुछ उसे प्राप्त हो जाए ऐसे कल्प के नीचे बैठकर के भी व्यक्ति कोई दरिद्री रहे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती अब कहेगी जब कल्प के नीचे बैठे हुए जो चाहो सब मिल सकता है तो अब यहाँ पहले कहा था तो भगवान शंकर जी का नाम ही कल्प है तो नाम ही कल्प है तो भगवान शंकर जी का क्या कहना है वहीं भगवान शंकर जी के पास रहते हुए पार्वती जी का अज्ञान दूर न हो ज्ञान उनको प्राप्त न हो उनका दुख दूर न हो दुख रूपी दरिद्रता फिर भी बनी रहे तो फिर कहा कि फिर क्या फायदा रहेंगे इसी प्रकार से अब देखो ये भी सब स्वयं अपने आप से विचार कर सकते हैं जैसे आश्रम है आश्रम का उद्देश्य क्या है कि व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आवे जो उनमें दुख है उनके दूर हो उनको शांति विश्राम प्राप्त हो आनंद की प्राप्ति हो स्वयं आनंद में जीवन उनका बने ये तो उसका उद्देश्य हुआ लेकिन आश्रम में, में भी आकर के भगवान शंकर जी के मंदिर में भी बात करके उनकी पूजा उपासना करके फिर भी व्यक्ति हाय हाय करता रहे दुखी रहे उसके मन में अशांति रहे व्याकुलता बनी रहे उसको ये सब उसको दूर न हो तो फिर फायदा क्या इससे तो संसार के जहां कहा झा झा है उसी के मैदान में जाकर के वहीं पर वो अपने झगड़ा प्रसाद करे जवान की तलवार चलावे मारे काटे हाय करे दुखी उतारे बस आसन का को कोई उपयोग नहीं उसके लिए डर फैसला उपनिषद पढ़े गीता पढ़े रामायण पढ़े इतनी ज्ञान मान की बातें पढ़े और मूर्खता के काम करे क्या फायदा है से? ऐसी पार्वती जी कहते हैं कहती हैं कि हम आपके पास रहें, आप कल्पवृक्ष के समान जिसके आप दृढ़ता होती नहीं ऐसी आपके पास ऐसे ज्ञानमान आपके पास रह करके ऐसे आनंद सिंधु के पास रह करके हमारा दुख दूर न हो हमारा अज्ञान न मिटे तो धिकार है हमको शसभूषण अस हृदय विचारी हे ससभूषण इसी प्रकार से अपने हृदय में विचार करके हरभ नाथ मम मति भ्रम भारी रे भगवान हमारे बुद्धि में जो भ्रम बैठा हुआ है उस तो भ्रम को आप दूर करो बहुत बार जो नासमझ व्यक्ति होते हैं वो जैसा पार्वती ये प्रश्न करती है ऐसा कर भी नहीं सकते हैं हालांकि वो अज्ञानी हैं लेकिन ये नहीं कह सकते हमें बड़ा ज्ञान है भगवान आप हमारा ज्ञान को दूर कर दो अज्ञानी व्यक्ति को अपना अज्ञान भी नहीं समझना कह भी नहीं सकता मुंह खोल करके मेरा अज्ञान दूर कर दो लेकिन अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए शास्त्र कहता है जैसे पार्वती ने प्रश्न किया और अपने अज्ञान को स्वीकार किया अपने भ्रम को स्वीकार किया ऐसे स्वीकार करके अगर प्रश्न करे तो तो फिर उसका भ्रम दूर भी होगा अज्ञान दूर भी होगा लेकिन कोई यदि अपनी कमजोरी को मानते ही नहीं समझते ही नहीं तो फिर उसको कौन दूर क्या करेगा जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो और रोग छिपाए रहे डॉक्टर को बतावे नहीं तो कैसे इलाज हो जाएगा उसका और उसी को रोग को ही अपने अच्छा समझे कि रोग तो बहुत अच्छी चीज है क्यों भाई रोग क्या अच्छी बात है रोग की अच्छी बात ये है कि हम अपने आराम से चार पाई पर पड़े रहते हैं चार लोग हमारी सेवा भी करते हैं दुनिया में ऐसा बढ़िया सुयोग कहा मिल सकता है कि बीमार होकर के इस प्रकार से आराम से पढ़े लेते रहें तो ठीक है भाई रोगी बने रहो पड़े रहो इसी प्रकार सेवा कराते ऐसे संसार में लोग कभी कभी इस अज्ञान को ही बड़ा अच्छा समझते हैं तो समझने वाले पर उनका कहो को अज्ञान दूर होने वाला है वो तो बने रहेगा जो अज्ञान स्वीकार करे और अपना दुख है उस दुख को दूर करे कि क्या बात है हमारी बुद्धि में अभी क्यों भीतर दुख क्यों उत्पन्न हो जाता है क्यों शांति हमारे मन में पैदा हो जाती इस प्रकार का प्रश्न करे सिंसियरली तो उसके दुख के दूर होने के साधन साथ जो बताते हैं वो उपलब्ध नहीं है बताए भी जा सकते हैं और दुख दूर, दूर भी हो सकता है ऐसी पार्वती जी जो है कहते हैं कि हे है भगवान आप हमारे भ्रम को दूर करिए अज्ञान को दूर करिए भगवान को शंकर जी को कहीं कल वृक्ष कहा अब यहाँ का शशभूषण अस हृदय विचारी अब भूषण तो शंकर जी का नाम यहाँ शशिभूषण क्यों वैसे तो शंकर जी के मस्तक पर बालचंद्र है इसलिए उसको शशिभषण को कहते हैं ये भी अभी बता दिया भगवान शंकर जी का मुख चंद्रमा के समान है इसलिए मुखचंद्र है वो लेकिन अंत में जब वो हो देखते हैं तो शंकर जी फिर भगवान राम तत्वता क्या है उसका वर्णन करते हैं शिव गीता प्रारंभ होती है तो जब समाप्त होती है फिर तब पार्वती जी कहती है कि अब हमारा जो वो उसी प्रकार से दुख दूर हो गया जैसे शरद के चंद्रमा के प्रकाश में ताप दूर हो जाता है तो उससे संबंध से ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ सच भूषण करके कर ये बताया कि जैसे चंद्रमा गर्मी के दिनों में ताप दूर कर देता है इसी प्रकार से आप जो है अज्ञान रूपी ताप जो भौतिक ताप है नाना प्रकार के दुख है उनको दूर करने में समर्थ है इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भ्रम को दूर करें हमारे दुख को दूर करें एक बात और भी देखें कि अज्ञान है भ्रम है संदेह है ये सब एक ही जात के हैं अज्ञान होगा तो भ्रम भी होगा भ्रम होगा संदेह भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंतर करके ये है अज्ञान में तो सत्य वस्तु का बिल्कुल ज्ञान न होना अज्ञान हो गया लेकिन सत्य वस्तु के स्थान पर सत्य वस्तु को न जान करके असत वस्तु को ही सत्य मान लेना जो वहां है ही नहीं उसी को सत्य मान लेना तो ये भ्रम हो गया यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल विपरीत भ्रम है यथार्थ ज्ञान के माने सत्य को जानना भ्रम के माने जो मिथ्या है उसे सत्य समझे बैठे हुए हैं ये भ्रम हो गया है। जैसे रस्सी को रस्सी जानना तो ज्ञान है रस्सी के स्थान में सप मान लेना भ्रम है लेकिन दोनों के बीच में संदेह है संदेह दोनों के बीच में है संदेह के माने अब वो देखते हैं कि एक लकड़ी लेकर के खटखट खटखट -खट किया वहां पर उसके सांप के पास लेकिन वो हिला डुला नहीं चला नहीं तो संदेह हो गया कि हो सकता है कि ये सांप न हो सकता है ये रस्सी हो लेकिन खतरा तो फिर भी हो सकता है कदाचित तो सांप ही हो और हाथ से छू तो साझ काट ले तो ये संदेह लेकिन लगता यही रस्सी है सांप है नहीं लेकिन एक बात को ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि वो सांप ही सर्दी के वजह से टिठरा बैठा हुआ पड़ा हो और हमसे रस्सी अब ऐसी अवस्था में दोनों में से कौन ठीक है जब नहीं है तो संदेह है तो ये सब सब अज्ञान के ही प्रकारांतर भेद है इसलिए तुलसीदास जी तीन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं हमारे अंदर अज्ञान हो सकता है हमारे अंदर भ्रम हो सकता है हमारे अंदर संदेह हो सकता है लेकिन ये तीनों में से कोई भी होंगे तो व्यक्ति के जीवन में कल्याण नहीं उसके दुख दूर नहीं निश्चय दुखी जरूर रहेगा कोई अपने दुख से मिटाना चाहता है मुक्त होना चाहता है तो इनसे उसे बचना पड़ेगा अब कैसे दुख दूर हो कैसे भ्रम मिटे कैसे अज्ञान मिटे उसके लिए शास्त्र हैं, संत हैं, विचार है, है स्वयं साधना अपनी है वो सब करनी होगी इसलिए कहते हैं कि सशभूषण अस हृदय विचारी ऐसा विचार करके हे भगवान हरहुनाथ मम मत भ्रम भारी हमारे मन भीतर मन में बहुत भारी भ्रम भरा हुआ है उसको आप देखते अब क्या भ्रम भरा हुआ है उसको आगे स्पष्ट करते हैं मान लो शंकर जी ने अब कथा जब लिखी जाती है तो बार बार प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर ज्यादा जल्दी भी नहीं किया जाता हर समय इसलिए कल्पना कर ली जाती है इसमें कि मान लो शंकर जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या बात है तुम्हें क्या भ्रम है तो आगे पार्वती समझाती स्पष्ट करते हैं प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहा राम कहो ब्रह्म अनादि कहे कि देखो जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं वे भगवान राम को ब्रह्म कहते हैं अनादि ब्रह्म अनादि ब्रह्म माने सब ब्रह्म जो है वो अनादि अनंत है सब है वही ब्रह्म जो है वही भगवान राम अवतार लेते हैं तो वही भगवान भौतिकवादी भगवान राम को क्या कहेंगे अरे एक तो ये महाराज दशरथ थे उनका एक पुत्र था उसका नाम था राम ये भौतिकवादी वो इस प्रकार से बोलेंगे। भौतिकवादी और क्या कहेंगे कि वो जो राम थे तो ये हम मान सकते हैं कि वो हो बड़े शक्तिशाली थे रावण को उन्होंने मार डाला तो कह सकते है एक शक्तशाली पुरुष थे एक वीर पुरुष थे एक महापुरुष थे इसके आगे को समझ में आता भौतिकवादी इसके आगे उसको नहीं समझता। परमार्थवादी जो हो तब उसको समझ में परमार्थवादी कहेगा जो परमात्मा है ने अवतार लिया तब भगवान राम दिखाई ये उन्हीं का सगुण साकार रूप है प्रकट रूप है तो भौतिकवादियों की दृष्टि दूसरी शरीर को बात समझते हैं और परमार्थवादी व्यक्ति जो है वो तत्व तो को देख करके विचार करता है शरीर को देख करके नहीं ऊपरी रूप को देख करके नहीं करता तत्व तो को देख करके विचार करता है इसलिए कहते हैं मुनि लोग तत्व तो ज्ञानी हैं, परमार्थ को समझने वाले हैं सत्य को समझने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि भगवान राम एक साधारण मनुष्य नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा ही है अनादिन्म सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसी के रूप है और इसीलिए सब जिनकी महिमा गाते हैं शेष शारदा वेद पुराणा शेष नाग है, सरस्वती हैं वेद हैं प्राण हैं सकल करें रघुपति गुणगाना ये सब भगवान का गुणगान करते हैं क्योंकि ये ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म का गुणगान सब करते हैं, इसलिए भगवान राम का भी गुण राम राम जिनराती सादर जो अनंग आराती और आप भी दिन राज्य हो, हो राम राम जपते रहते हो मने इसके माने आप भी उनको ब्रह्मस्वरूप ही मानते हो जैसा मुनि कहते हैं उसी प्रकार से आपका भी मत यही है सादर जपहू अनंग आराती अनंगाराती के माने शंकर जी का नाम है काम आराती के माने उसको हनन करने वाले मारने वाले पीड़ा पहुंचाने वाले दुख देने वाले वो जो है उसका विनाशक अनंग आराती माने कामारी हो गया तो ये भगवान आप कामारी है समस्त कामनाओं का नाश करने वाले एक बात देखो ये भी है अब आप अपने बहुत बातें तो सब अपने आप ही एक बात समझ लें तो उनको अपनी बुद्धि में जोड़ मिलाते रहना चाहिए शास्त्र के साथ साथ में कि देखो जो कामना रहित होगा विषयों की कामना जिसके छोड़ दी चित्त शांत हुआ अंतर्मुखी हुआ वही ब्रह्मवादी होगा और वही ब्रह्म तत्व को समझेगा भी लेकिन जो कामनाओं से ग्रसित होगा तो उसकी दृष्टिकोण तभी कामनाओं से ग्रसित होगा जब जगत की वस्तुओं को मूल्य देगा विषयों को ही सुखदायी समझेगा उसी का अर्जन करेगा भोग करेगा उसी को माता देगा तो ऐसा व्यक्ति परमार्थवादी हो नहीं सकता तो भौतिकवादी रहेगा इसलिए जो है ये कहते हैं कि आप अनंगाराते माने निष्काम है निष्काम है इसलिए आप भगवान राम को परम परमात्मा आप भी समझते होंगे और राम सो अब नृपत सुतोई राम सो अबध नृपत सुत सोई और वही जो ब्रह्म जो जिसको कि परमार्थवादी जिसे कि ब्रह्म कहते हैं और जिसको आप ब्रह्म रूप में जिनका कि ध्यान नाम जब करते रहते हैं स्मरण करते रहते हैं वो जो है वो कौन है राम सो अवध नृपत सतसोई वही ब्रह्म अयोध्या में राजा का पुत्र होकर के अवतीर्ण हुआ और की अगुण अलख गति कोई अथवा जिस राम नाम का आप जाप करते हो वो दशरथ पुत्र नहीं है अयोध्या का नहीं है वो तो जो जैसे ब्रह्म अलख है जिसकी की गति कोई जानता नहीं है जो निर्गुण है उसका आप जाप करते रहते हो तो राम दो प्रकार के हो गए एक तो परमार्थवादियों के राम हो गए और दूसरे ये उसी ब्रह्म ने अवतार लिया अयोध्या में तो अयोध्या में अवतार लेकर के जो भगवान राम हुए वे भौतिकवादियों की तरह से वो तो हो गए मनुष्य और जिन जिस राम नाम के लोग महिमा गाते हैं गुणगान गाते हैं जिनको वह परमार्थवादी जिस नाम राम नाम का स्मरण करते हैं वे राम अयोध्या न होकर के महाराज दशरथ के पुत्र न होकर के क्या वही परब्रम परमात्मा जो अनाद अनंत होकर के सर्वत्र व्याप्त है उसी को राम बोलते हैं और उसी के महिमा गाते हैं ये इस प्रकार के संदेह की बात ही है अगर ठीक ठीक इतनी बात मालूम हो जो परब्रम्ह सचिद स्वरूप पर परमात्मा है उसी ने अवतार लिया भगवान राम है राम भी अवतार लोकर के सगुण सा रूप धारण कर लिया वो तो उसे भिन्न नहीं है तो हो गया ज्ञान इसमें कोई न संदेह की बात है न कोई भ्रम की बात है लेकिन भ्रम की बात कहां से शुरू हो गई कि वो ब्रह्म कोई दूसरा और महाराज दशरथ के पुत्र कोई दूसरे दोनों एक तत्व तो नहीं है ब्रह्म ही ने अवतार लेकर के राम का रूप नहीं लिया ये राम जो है दशरथ पुत्र जो है ये तो मनुष्य हैं और ब्रह्म जो है अनाद अंत होकर के सर्वव्यापक होकर विद्यमान है दोनों में भेद है इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते ये दूसरा बात हो गई अब ये इसलिए फिर कहते हैं कि जौ नृपतन है तो ब्रह्म केमी अब वो प्रश्न और स्पष्ट हो जाता है जो नृपतनय अगर ये कह दो कि राजपुत्र जो है वही ब्रह्म है तो कहते हैं जो नृपतन है तो ब्रह्म केम वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं क्यों भाई ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते पर ब्रह्म परमात्मा उतार ले सकता है मानवा रूप धारण कर सकता है ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते कहते इसलिए नहीं हो सकते कि नारी बिरह भोरी अरे उनको तो देखते हैं कि सीताजी के जो हो गया तो उनके वियोग में दुखी हो गए और मति भोर के में दुखी हो गए और ब्योग उनको दुख भी हुआ तो ये कोई भ्रम को ऐसे थोड़ा हो सकता है ये तो एक मनुष्य को ही नारी मत भोर एक मनुष्य का लक्षण हो सकता है परमात्मा के लक्षण तो शास्त्रों में ऐसे कहीं सुने नहीं कि उसको भी अपनी पत्नी का वियोग होता हो और दुखी भी होता हो ऐसे कोई भ्रम होता है देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धिमति मोर और उनके चरित्र को देखा भी उनको याद आ जाता पूर्व में भगवान राम को इस प्रकार से चरित्र देखा तो पार्वती जी कहती है कि हमारे सामने दो दृष्टिकोण है एक जो हम देखते हैं सो और जो एक परमार्थवादी मुनि लोग कहते हैं सो अब दो में से हम किसको को सत्य माने हम देखा हुआ सत्य माने कि परमार्थवादियों की बात को सत्य माने देख चरित्र एक बात जैसा हमने देखा चरित्र क्या चरित्र देखा सती ने कि सीता हरण हो गया है भगवान राम उनको ढूंढते हुए पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से हाय हाय बिलाप करते हुए पूछते ढूंढते हैं कि सीता कौन ले गया सीता कौन ले गया ढूंढ तो रहे हैं सुबाते घूम रहे हैं ये तो हमने देखा और महिमा सुनत और सुनते तो महिमा उनकी सुनते हैं महिमा क्या सुनते हैं अरे साहबु तो ब्रह्म है अरे साहबु तो पर वो तो अनाद अनंत है वो तो शाश्वत हैं आनंद सिंह जो है सुनते हैं तो महिमा ऐसी सुनते हैं उनको महिमा कुछ और ही है उनके चरित्र में कुछ भिन्न नहीं है दोनों में इसलिए भ्रम तो बुद्धि इसलिए हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ती दोनों में तालमेल नहीं बैठता, दोनों में से कौन ठीक है क्या सत्य है ये संशय की बात है और भ्रम के माने ये भी कि हमें उल्टा ही दिखाई देता हो सकते हैं कि वो ब्रह्म ही हो लेकिन हमें तो ब्रह्मा नहीं दिखाई देते हमें तो एक साधारण राजकुमार दिखाई देते हैं चरित्र भी उनका ऐसे ही दिखाई देता है आगे पार्वती जी अपने संदेह को स्पष्ट करते हुए और बोलते हैं जाओ जौनी है व्यापक बुझाए ना अज्ञ जान ऋसूर जन धरह जही विदोह मित सुई करहू कर मै बनदीक राम प्रभुताई अति भय विकल्प न तो मही सुनाई तदप मलिन मन बोधनावा सोफल भली भांति हम का अज हमकशंसौ तो मन मोरे कर प्रभु तब मुहि बहु भाति प्रबोधा ना तो समुझ करऊ जन क्रोधा तब करयस विमोह नाही राम कथा पर रुचि मन माही उपनीत राम गुण का <जगराज> था भुजग भूषण सुरना था बंदऊ पद धरिधरण सिरू विनय करऊ करजोरी वरण रघुबर विशद जसो श्रुत तो सिद्धांत निचोरे चंद्र की जय कवन सुत हनुमान की जयो भय आगे कहते है जो अनिह व्यापक दिव को कहो बुझाए नाथ में अगर ये कहो कि आप जिसका कि नाम जपा करते हो परमार्थवादी जिसका वर्णन किया करते हैं वो कोई दूसरा है और जो अयोध्या के राजा राम हुए वो कोई दूसरे हैं तो वो भी हमको समझा के बताइए मैंने दो दृष्टिकोण है एक परमात्मा है और दूसरे भगवान राम महाराज पुत्र हैं ये दोनों भिन्न भिन्न हैं कि दोनों एक ही है ये संशय की बात ही है जो ब्रह्म है उसी ने अवतार लेकर के भगवान राम का रूप लिया तो वो ब्रह्म ही है अथवा ब्रह्म कोई अजय निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो कोई दूसरा है सगड़ो साकार भगवान राम जो है ये कोई दूसरे हैं ऐसे करके अगर भिन्न भिन्न है तो वो भी हमें बता दीजिए ठीक ठीक हमारी बात समझ में आ जाए अब ये जो देखेंगे पार्वती जी ने जो इस प्रकार से प्रश्न किए हैं वो सब वही हैं जो भगवान पिछले जन्म में सती को जब मोह हो गया और जब वो लौट करके उनको जब सती प्रश्न करने लगी कि कैसे करके आप कैसे इनको प्रणाम किया ये भगवान राम कैसे है पर्रम परमात्मा कैसे है तो शंकर जी ने उनको समझाया पार्वती जी को सती को समय कहा कि देखो ये तो पर परमात्मा ही है सरस्वती इत्यादि सभी इन्ही की वंदना करते रहते हैं परमार्थवादी इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं यही इन्हीं ने अवतार लिया है ये अवतार लेकर के लोग शिक्षा के लिए धर्म के कल्याण के लिए इन्होंने शरीर धारण किया है इस प्रकार से वहां से शंकर जी इनको पार्वती जी को सती जी को बहुत समझाते रहे समझाते रहे लेकिन अंत में कहा कि देखो यद्यपि शंकर जी ने सती को बहुत समझाया लेकिन सती को प्रबोध नहीं हुआ तो उस समय शंकर जी ने जो जो भगवान राम के संबंध में कहा था वही वही ये सब प्रश्न है यहाँ पर उनसे अगर उस स्थान से मिला करके और पार्वती जी के इन प्रश्नों को और शंकर जी का उधर जो समाधान था वो संक्षिप्त में था वो संक्षिप्त समा, समाधान सती को समय समझ में नहीं आया ये कहती है कि जो आपने उस समय समाधान ये सब दिए थे हमको समझाने की कोशिश की थी वो हमें उस समय समझ में नहीं आया वो यहाँ पे कहते हैं कि कच ये अब भी हमारे मन में वो संशय है आपने पहले कहा था कि करो कृपा कर बिनु बिनु कर जोरे हाथ जोड़ करके हम कहते हैं कि हमारे हमारे उस संदेह को दूर करो तो ये सं... तुलसीदास जी जो है आगे पीछे की सब बातों को याद रखते हैं कि कहां, क्या क्या कहा हम क्या कह आए हैं उसका संबंध आगे कहा किस बात से किस प्रकार से होगा उसकी उसकी बल्कि क्रम तक याद रखते हैं कि किस किस क्रम से भगवान शंकर जी ने सती को समझाया है उसी उसी क्रम से सती जो है उसके उन्हीं को संदेह प्रस्तुत करके उन्हीं की विस्तृत व्याख्या चाहती है तो ये भी हम कह सकते है कि जो सती मोह के समय में शंकर जी ने सूत्र रूप में जो ज्ञान दिया था सती को वही ज्ञान जो है इस अब विस्तार सहित कथा सुना करके उसको सबको एक्सप्लेन कर देते हैं बता देते हैं ये कोई दूसरा ज्ञान नहीं वही ज्ञान इस प्रकार से है तो कहते हैं जो है व्यापक को हरो करो बुझाए नाथ मुसो बुझा कर समझा करके माने हमारे मन में जो प्रश्न रूपी ज्वाला जल रही है उसको शांत करो और हमें समझा दो की यथार्थ बात क्या है अज्ञ जान रिश उर्जन धरऊ अज्ञान का अज्ञ माने अज्ञानी हमें हमको अज्ञानी समझ करके रिश, रिश के माने क्रोध हमारे ऊपर क्रोध मत करो अज्ञानी व्यक्ति पर क्रोध करना व्यर्थ है इसलिए कहते हैं अज्ञानी समय अज्ञानी हम स्वयं मान रहे हैं अपने आप को तो फिर हमारे ऊपर क्रोध क्या करना हम तो हमारे अज्ञान का निवारण कर लेगा स्वयं प्रश्न नहीं कर रहे हैं ये भी तो मोह मिटाई सु और हमारा मोह जिस प्रकार से मिटे वही उपाय आपका अब चाहे तो सिद्धांत रूप में समझाओ चाहे भगवान की कथा सुनाओ और चाहे किसी प्रकार से और उपाय करो जो भी हो उस प्रकार से मुंह अब कोई प्रस्ट, कभी कभी प्रश्न करता है भी कहते के, के, हैं कि हमको यही बात बताओ जो बात वो पूछते हैं कहते तो मुझे यही बात बताओ और उत्तर देने वाला बात जानता है कि इनका जो प्रश्न है उसका समाधान इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से है तो अन्य प्रकार से बोलता है तो वो कहता नहीं नहीं हम इस प्रकार से नहीं हम तो इस प्रकार से पहुंच रहे हैं ये बताओ तो ये भी कभी कभी विरोध होता है प्रश्न करता हमें उत्तर देने में तो पार्वती जी यहां ये बात स्वीकार कर ली कि हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप इसी प्रकार समझाओ यही बताओ बस हमारा भ्रम दूर होना चाहिए हमारा मोह दूर होना चाहिए जैसे बने वो उपाय आपको मैं बन दीख राम प्रभुताई एक बात और कहते हैं कि देखो सती ने अभी पिछले जन्म में ये बात कहती हमने आपको नहीं बताई मैं बनदीख राम और प्रभुताई जब भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती गई और फिर भगवान राम ने उनको पहचान लिया तो लज्जित होकर जब चलने लगी तब तो भगवान राम ने अपनी महिमा प्रभुता उनको सती को दिखाई देखा कि भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दिए सामने जाते हुए दिखाई दिए तो इन्होंने पीछे घूम करके देखा कि अभी तो हम पीछे छोड़ करके आए तो पीछे देखा तो वहां भगवान राम और सीता तीनों दिखाई दी अभी तो ये परीक्षा लेने गई तब तक केवल राम और लक्ष्मण ही थे सीता जी जो नदारत थी उनके तो ढूंढ ही रहे थे लेकिन अब भगवान राम ने उनको दिखा दिया कि आगे देखो तो राम लक्ष्मण सीता तीनों पीछे देखो तो राम लक्ष्मण सीता तीनों दाहिने देखो तो राम लक्ष्मण सीता तीनों बाएं देखो तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जिधर की तरफ घूमा वह देखो उधर की तरफ राम लक्ष्मण सीता तीन और बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाना रूप धारण किए उनकी सेवा में लगे हुए वे तो भिन्न भिन्न रूप उनके हैं लेकिन भगवान राम लक्ष्मण सीता जी उसी रूप में सर्वत्र उसी प्रकार के ये उनकी प्रभुता उन्होंने देखी थी तो कहते हैं अति भय विकल न तुम्हें सुनाई तो भय के कारण से और मन में व्याकुलता होने के कारण से हमने आपको बताया नहीं कि हम परीक्षा लेने गए तो भगवान राम ने अपनी प्रभुता ऐसे दिखा दी उस समय हमने आपको नहीं बताया छिपा गया उस बात को अब यहां आकर के उन्होंने स्वीकार किया इस जब अपनी गलती को स्वीकार करता तो उर्दू में क्या कहता है कबूल करना कि अब कबूल किया है कि ये गलती तो यहां इन्होंने अब कबूल किया कि देखो इस प्रकार की प्रभुता हमने उनकी देखी थी वो हमने आपको पहले बताई नहीं सदप मल नमन बोध ने आवा अभी कहते हैं देखो भगवान ने इस प्रकार से अपनी प्रभुता दिखा दी तो भी हमको बोध उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञान नहीं हुआ ये चौपाई ये बड़े काम की है वेदांत की दृष्टि से सिंपल सी चौपाई लगती है लेकिन बड़े बात काम की बात है देखो मलिन मन जब तक मन मलिन होगा तब तक परब्रह्म परमात्मा आकर के सामने खड़ा भी हो जाए और वो कुछ भी करे तो भी मलिन मन में बोध उत्पन्न नहीं होता मलिन मन के माने मन में मलिनता क्या है मन में तमोगुण है रजोगुण है विक्षेप है अज्ञान है जड़ता है अगर ये सब आपके मन में दोष पहले से हैं, तो इन्हीं को कहते हैं मलिन मन। जब ये मन में दोष होते हैं तो साधारण शास्त्र और व्यक्ति की तो बातें ही क्या भगवान भी आकर के सामने खड़े हो जाएं, कहने लगे कि देखो तुम हमको नहीं मानते हो अपने हठ के कारण से लेकिन मैं ही तो परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो कह गया ऐसे जन कितने हमने परमात्मा देगा चलो भागो पिजुल की बातें करते हैं हमारे आपका ये स्थिति कभी कभी लोग बाग इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम आज्ञानी बने रहें मन मलिन बना रहे भगवान के दर्शन हो जाएं अगर हो भी जाए दर्शन मान लो तो फायदा क्या उससे चित्र में चढ़े नहीं आप स्वीकार ही नहीं कर सकता आपका मलिन बन के भगवान राम है पर ब्रह्म परमात्मा है किस दर्शन दे रहा है आपको मन ही स्वीकार नहीं करेगा क्या फायदा होगा उसमें इसलिए कहते सबसे पहले तो मन की शुद्धता क्या हो सकता है इसलिए शास्त्र के अनुसार जो वो हमारे आध्यात्मिक विकास के दो कार्य हैं एक तो ये धर्म के द्वारा और निष्काम कर्म के द्वारा तमोगुण रजोगुण दूर करके सतगुण की वृद्धि करे चित्त को शुद्ध करे जब चित्त शुद्ध हो तब ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी या उपासना भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी समझ में आवेगा की परमात्मा प्राप्त हुआ और परमात्मा की प्राप्ति का फल भी देखने में आवे एक तुलसीदास तु, तु, जी एक बात पहले कह चुके हैं ध्रुव सगलान जपे वो हरिनामा ध्रुव ने ग्लानी के साथ में भगवान का नाम जपा नारद जी मिल गए कहा कि वो भगवतीवास दे पाओ जपो भगवान तुमको दर्शन देंगे जपा उन्होंने भगवान आ भी गए लेकिन ध्रुव के मन में क्या था ग्लान इस बात की थी कि पिता ने बोझ से उतार दिया और हम राज्य के अधिकारी नहीं है और हमारा तिरस्कार हुआ है तो इस ग्लान के कारण से जब भगवान भी सामने आ गए भगवान ने कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो क्यों हमको बुला रहे हो तो ध्रुव के मुंह से क्या निकला यही निकला कि पिता ने इस प्रकार से हमको राज्य से बहिष्कृत कर दिया है वो राज्य हमको प्राप्त हो ये उनके मुंह से क्यों निकला ऐसा क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भगवान आपके हमें दर्शन प्राप्त हो गए तो अब हम कृत्य हो गए अब हम कुछ नहीं चाहिए सब कुछ प्राप्त हो गया ये नहीं निकला उनके मुंह से अरे भाई उनके मन में राज्य की कामना थी लालसा थी उसी की ग्लानि उनके मन में थी तो राज्य ही मांग बैठे उनसे मनो ने नीशा ने उन्हें ने इतनी तपस्या की और तपस्या करते करते आखिरकार भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए उनको आगे सामने भगवान भगवान ने कहा कि मांगो तुम क्या चाहते हो तो उनके मन में पुत्र कामनाओं की था उसकी उस वैसी संस्कार थे तो ये भगवान आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो अब ये नहीं कहा जब आप प्राप्त हो गए हो तो हम आपके ही धाम में बास करें आपके ही आनंद में मग्न रहें आपकी भक्ति प्राप्त हो बस और हमें क्या चाहिए ना कहा कि आप हमारे पुत्र तो जब व्यक्ति के मन में जब कहीं इस प्रकार की कहीं न कहीं वासनाएं शेष रहेंगी मन में मलिनता होगी तो परमात्मा आ जाएगा तो पहचानेगा नहीं और पहचान भी लेगा तो उससे चाहेगा क्या परमात्मा की बात चाहेगा नहीं जिससे कि व्यक्ति का कल्याण होना वो नहीं चाहेगा वो चाहेगा कोई संसार की बातें मांगेगा कोई संसार में फंसे रहने वाली बातें फिर ध्रुव को बाद में ये बात समझ में आई जब अगर देखो उसको भागवत इत्यादि ग्रंथों को जहां ध्रुव की कथा आती है तो ध्रुव ने भगवान ने कहा कि अयुमस तो ऐसे ही होगा उसके बाद ही चले भी गए इनको कुल्तान पाद ने इनको राजा भी ध्रु को राजा भी बना दिया बहुत दिनों तक ये राज्य भी किए बहुत प्रजा इनकी प्रसन्न हुई बहुत अच्छा राज्य किया धर्म में राज्य किया इनकी भी पुत्र संतान आदि बहुत पैदा हुई लेकिन फिर बाद में जब राज्य का सुख भोग लिया और राज्य के राजा का राज्य करके देख लिया तब उनको समझना अरे बहान गलती हो गई भगवान आये उन्होंने हमको राज दे दिया ये तो बहुत गलती हो गई जो हमने उनसे मांग लिया उसके बाद में फिर वो सब राज्यवाज छोड़ करके चले गए वन में और दोबारा फिर तपस्या की दूसरी बार तपस्या अब उनका चित्र शुद्ध हो गया इतने दिनों के बाद में उनकी वासनाएं सबसे समाप्त हो गई शांत हो गई अब दोबारा जब उन्होंने तपस्या की और फिर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए तब उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी अचल स्थिति मुक्ति प्राप्त कर ली तब पायु अचल अनुपम ठाउ तब उनको अचल अनुपम ठाम प्राप्त हुआ पहली बार से नहीं हुआ इस इसलिए इतनी बात निश्चित है कि साधना में आध्यात्मिक साधना में दोनों काम करते रहना चाहिए अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहना चाहिए तमोगुण दूर हो रजोगुण दूर हो सत्यगुण प्राप्त हो और प्राय लोगों से गलती ये होती है कि वो सत्यगुणी होते नहीं है रजोगुणी तमोगुणी होते हैं अधिकता वही होती है लेकिन वो अपने आप को माने रहते अरे साहब हम तो सत्यगुणी आए दूसरे लोग न होंगे तो न होंगे लेकिन हम तो सत्यगुणी ऐसे समझे उसके लिए और अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए जब और अधिक उनमें जो साधना करेंगे और अधिक सत्यगुण आएगा तब तो पहले से और बाद में जब कंपेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पहले हम सत्यगुणित थे नहीं लेकिन अपने आप को खामखा मान रहे थे अब थोड़ा सत्यगुण आया और उनको ये समझ में आएगा आगे और भी पढ़ना चाहिए चित्र की शुद्धता अभी और आवश्यक है इसलिए समस्त जितनी साधना है चाहे धर्म हो चाहे निष्काम कर्मी हो चाहे उपासना आदि हो जप हो तप हो पूजा हो इन सब पहला उद्देश्य चित्र की शुद्धि है चित्त अधिक से अधिक शुद्ध होना चाहिए और चित्त शुद्ध होगा तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कहीं देर नहीं है तो प्राप्त होने में जब चित्त होगा प्राप्त ही हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा तो वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाएगा फिर भ्रम नहीं होगा उसे ठीक ठीक समझ में आ जाएगा यही परमात्मा है और इसी की प्राप्ति है उसी में स्थित भी हो जाएगा विश्राम शांति मिल जाएगी परमानंद की प्राप्त हो जाएगी शास्त्रों का यही कथन बार बार है इस प्रकार इसलिए तदपि मन मन आवन बोधा देखो सती के मन में उस समय अब सती का कथा सुन चुके हैं तो अपने आप आपको उस उदाहरण से समझ में आ सकता है कि सती दक्ष की पुत्री तर्क बुद्धि अहंकार बुद्धि उसके कारण शंकर जी की बात को भी न मानना अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन था सती के जीवन में एक ओर ये मानती है कि भगवान शंकर जी सर्वज्ञ हैं और दूसरी तरफ शंकर जी से झूठ भी बोलती सर्वज्ञ से क्या झूठ बोल रहा है? जो सर्वज्ञ मन है और उससे भी झूठ बोल रहा रहे यही कॉन्ट्रेडिक्शन विरोध इस प्रकार का होता है व्यक्ति के साथ तो ये मलिन बुद्धि का लक्षण इस प्रकार का है तो ये कहते हैं कि देखो कि तदप मलिन मन बोध न आवा उस समय उस प्रकार से अहंकार के कारण से और मतभ्रम होने के कारण से हमें उस समय भगवान ने यद्यप अपनी महिमा दिखा भी दी तो भी हमारे समझ में नहीं आई बोधना आवा सो फल भली भात हम पावा और ये भी उनको पता है कि उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ा शंकर जी ने उनका त्याग किया फिर उनको जाकर के अपने पिता के यज्ञ में जामान उन्होंने देखा शंकर जी का और फिर उनको फिर उन्होंने वहाँ शरीर अपना त्याग किया तो वो सब फल जो कुछ उनको बहुत दिनों तक उनको जो दुख भोगना पड़ा वो इसी का परिणाम था मलिन मन का ही परिणाम था कि सती को दुख भोगना पड़ा के अहंकार का ही परिणाम था जो सती को इतना दुख भोगना पड़ा यह सब बता दिए कि कहते कहते हैं कि वो सब कच्छ मन मोरे। आप कहते हैं वो वो सब कच्छ आप समय हो गया, उसके बाद बड़ी तपस्या की आपकी कृपा भी प्राप्त हुई लेकिन अगर ये कहो कि अब संशय सब दूर हो गए तो सब दूर नहीं हुए अब भी कुछ न कुछ संशय बने हुए यहाँ पार्वती जी स्वयं स्वीकार करते हैं आगे शंकर जी भी कहते हैं कि देखो देख लेना वहाँ शंकर जी कहते हैं पार्वती अब भी तुम्हारे मन में उसकी छाया अब भी विद्यमान छाया शब्द का कर प्रयोग करते हैं शंकर जी तो यह कहते हैं अजहू कछ सं करो कृपा बिनम जोरे इसलिए हाथ जोड़ करके हम आपसे विनती करते हैं कि क्या विनती आपकी कि प्रभु तब मोह बहु भाति प्रबोधा हे भगवान आपने हमें बहुत प्रकार से बोध दिया ना तो सुमुझ करो जन क्रोधा की वो समझ करके आप क्रोध में करो अब शंकर जी को तो याद आ जाएगा कि हमने पिछले जन्म में तुमको इतना समझाया इतना समझाया तुमने बात नहीं मानी तो तुमको क्या समझाया भागो चल तो कहेंगे पार्वती कहते न न आप क्रोध वैसा मत करो कहते पहले जैसा अब हमारी बुद्धि नहीं पहले ज्यादा ज्ञान था और पहले आपने इतना समझाया कुछ चित्त में नहीं चढ़ा लेकिन अब ऐसी बात नहीं है पहले जैसा अब इतनी तपस्या कर डाली पार्वती ने शरीर धारण करके इतने इतने हजारों हजारों भर सकी भयो नाम तब क्या हुआ नाम उनका अपहरणा हाँ तो देखो ऐसे ऐसी तपस्या कर डाली उन्होंने तो कहा कि अब पहले जैसी मलिनता चित्र में नहीं है तो तब के बल से ही चित्र की शुद्धता होती है वो पार्वती जब स्वीकार करती हैं तब कर अस विमोह अब नाही पहले जैसा अब विमोह मोह नहीं है और मोह के साथ बी लगा दिया बी माने विशेष मोह घोर मोह जैसे पहले था तब तो था वैसा अब नहीं लेकिन ये भी नहीं कह सकती बिल्कुल ज्ञान हो गया है लेकिन पहले जैसा कठिन मोह नहीं है पहले तो बात मानने को तैयार ही नहीं थे अब मानने को तो तैयार हैं, आप कहोगे तो सत्य ही वचन कहोगे हम उसको सत्य मान करके स्वीकार करेंगे समझने की कोशिश करेंगे हा? तो ये घोर मोह नहीं हुआ जब महा घोर मोह होता तो कोई बात सुनता ही नहीं किसी की अपने ही के चला जाएगा अपने ही बोले चला जाएगा दूसरी की बात को क्षण भर भी एक सेंटेंस नहीं बोलने देगा ये घोर मोह का लक्षण है ये विमोह तो कहते हैं तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा कर रुचि मन माही अब भगवान राम की कथा में हमको रुचि है प्रेम है और प्रेम पूर्वक हम सुनेंगे उस कथा को तो देखो भगवान की कथा को सुनने के लिए भी व्यक्ति के मोह में कुछ कमी होनी चाहिए थोड़ा उसका चित्र निर्मल होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए तब कथा सुनेगा नहीं तो तमोगुणी हुआ तो कथा सुनते सुनते सो जाएगा रजोगुणी हुआ तो दुनिया भर की बातें सोचेगा और जो बात कथा में कही जाएगी उसको हर बात को मन ही मन काट लेगा आ रहे सब फिजुल की बातें कथा ऐसी लिखी रहती हैं ये पंडित लोग अपने पैसे के लिए कथा सुनाते रहते हैं और ये सब इनका तो व्यवसाय है और के रामायण तुलसीदास ने लिखने का उनका तो दमदई था ही लिखने का इन सब बातों में अब और कथा तो सुनेंगे नहीं अपनी कपड़ चौक उनका मन यानी क्या क्या सोचता हुआ उसका अपना बोलता रहेगा उसने सु, नहीं कथा ये घोर का लक्षण है ऐसी कहते राम कथा कर रुचि मन माही की अब हम भगवान की कथा में रुचि हुई उसमें सत्यता लगती है तो कहो पुनीत राम गुण गाथा तो भगवान इसलिए पवित्र गुण गाथा भगवान राम की है वही आप हमें सुनाइए भुजग भूषण सुरनाथा अब ये देखो उनके विशेषण उनकी महिमा है कि आप भुजग भूषण हैं सुरनाथ हैं भुजग भुजग राज कौन है सतों के राजा शेषनाग और वे शेषनाग जो है शंकर जी के आभूषण देखो जो शेषनाग जो है उधर भगवान राम भगवान विष्णु भगवान के सैया है के साथ रहते हैं, हजार हजार जिनके फन है वे शेषनाग भगवान शंकर जी के आभूषण शरीर में धारण के उनको लोपेटे तो ये भुजगराज भूषण है तो भुजगराज भूषण क्यों याद आ गए की शेषनाग जो है अपने हजार फनों से निरंतर भगवान नारायण की महिमा सुनाते रहते हैं उनकी गुण गाथा ही गाते रहते हैं हजार फन इसलिए है जिससे कि हजारों मुखों से भगवान की गुण गाथा तो देखो गुणगाथा के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हे भगवान हमें एक नहीं हजार हजार मुख दो जिससे कि आपकी गुणगाथा निरंतर गाते रहे से नाग की तरफ और भगवान की गुणगाथा गाते हुए कभी थकना नहीं चाहिए कभी हारना नहीं चाहिए उसमें ये ये नहीं करना चाहिए बहुत अब कथा सुनाई हटाओ बंद करो ऐसे नहीं सदा उत्साह बना रहे उस कथा सुनाने। तब ये शेषनाग जी ऐसी बात है तो वो तो आपके आभूषण है इसलिए जैसे शेषनाग जी भगवान की कथा सुनाते रहते हैं आप सुनाइए उसी प्रकार से कथा सुनाइए और सुरनाथा समस्त देवताओं के महेश्वर हैं आप देवताओं के भी देवता हैं इसलिए सर्वोपरि हैं और आप, आप जैसा महान कौन होगा तो आप कृपा करके भगवान की कथा में सुनाइए बंदो पद धरण से विनय करो करोर ये विनती सभी अंत में कि आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं के ऊपर से रख करके आप वना करते आपके चरण प्रणाम करते हैं और विनय करो और विनती भी करते हैं कर और हाथ जोड़ करके हम आपसे विनती करते हैं वर्ण रघुबर विषद जैसा भगवान श्री राम जी का विषद ऐसा हमें आप सुनाइये श्रुत सिद्धांत निचोर मनस्पतियों में जो सिद्धांत कहे गए हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके अब इससे भी ये पता चलता है कि देखो कि इसमें भगवान की कथा